बारह नाम का संत पलटू के सूत्र से आज एक नई प्रवचन माला शुरू हो रही है कृपया समझाएं कि की नाम का दीपक क्या है और संत पलटू किस नाम का जिक्र कर रहे हैं चैतन्य कीर्ति पूरा सूत्र इस प्रकार है पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दिन ही बार दीपक बारा नाम का महल भया हुशियार मनुष्य जनता तो है लेकिन जन्म के साथ जीवन नहीं मिलता और जो जन्म को ही जीवन समझ लेते हैं वे जीवन से चूक जाते हैं जन्म केवल अवसर है जीवन को पाने का बीज है फूल नहीं संभावना है सत्य नहीं एक अवसर है चाहो तो जीवन मिल सकता है न चाहो तो खो जाएगा प्रतिपल खोता ही है जन्म एक पहलू मृत्यु दूसरा पहलू जीवन इन दोनों के पार है जिसने जीवन को जाना उसने यह भी जाना कि न तो कोई जन्म है और न कोई मृत्यु है साधारणता लोग सोचते हैं जीवन जन्म और मृत्यु के बीच जो है उसका नाम है नहीं जीवन उसका नाम है जिसके मध्य में जन्म और मृत्यु बहुत बार घट चुके हैं बहुत बार घटते रहेंगे तब तक घटते रहेंगे जब तक तुम जीवन को पहचान न लो जिस दिन पहचाना जिस दिन प्रकाश हुआ जिस दिन भीतर पर दिया चला जिस दिन अपने से मुलाकात हुई फिर उसके बाद न कोई लौटना है न कहीं आना न कहीं जाना फिर विराट से सम्मेलन है बीज सुबह की धूप में भी पड़ा हो तो भी अंधकार में होता है क्योंकि बीज तो बंद होता है उसके भीतर तो सूरज की किरणें पहुंचती नहीं हां बीज में फूल छिपे हैं अनंत फूल छिपे हैं का बीज के फूल प्रकट हो जाएं तो फिर सूरज की रोशनी से संबंध जुड़ जाता है फिर फूल नाचते हैं धूप में हवाओं में वर्षा में गाते हैं पक्षियों के साथ गुफ्तगु करते हैं सितारों से साधारण मनुष्य बीज की तरह बंद इसलिए अंधेरा है भीतर खुलो तो उजियारा हो जाए यह सूत्र प्यारा है पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दीनी बार दीपक बारा नाम का महल भया उजियार वह महल तुम हो कहीं और मत तलाशने निकल जाना जो भी पाना है भीतर पाना है जो भी है जानने योग पाने योग वह तुम्हारे भीतर छिपा पड़ा है उसे तलाशना है वह उपलब्धि नहीं है अविष्कार है तुम्हारे भीतर कुछ परतें हैं जो टूट जाएं तो जलधार बह निकले जिससे दिए को किसी ने ढांक दिया हो ऐसे तुम ढके हो उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं प्रभु इस स्वर्ण पात्र को उगाड़ दे यह प्रार्थना महत्वपूर्ण है साधारण पात्र भी नहीं है जिसमें तुम्हें ढांका यह स्वर्ण पात्र है और यही खतरा है मिट्टी का होता तो तुम लात मार देते थे मगर यह सोने का है इसे पकड़ रखने की आकांक्षा होती कैदी को अगर सोने की जंजीरें पहना दो तो वो खुद ही नहीं चाहेगा कि जंजीरें टूटे वो तो समझेगा आभूषण है और अगर हीरे जवारात भी जड़ दो जंजीरों पर तो फिर तो कहना क्या फिर तो जो उसकी जंजीरें तोड़ने आएगा उसका दुश्मन हो जाएगा जीसस को तुमने सूली लगाई इसीलिए कि तुम्हारे सोने हीरे जवारतों से जड़ी जंजीरों को तोड़ने के लिए यह आदमी तुम्हारे पीछे पड़ गया इसे सजा देनी ही होगी इसे क्षमा नहीं किया जा सकता तुमने सुकरात को जहर पिलाया, यूं ही नहीं इसने जिद्दी कर ली कि तुम्हें जगा के रहेगा तुमने बुद्धों को पत्थर मारे पागल हाथी छोड़े तुमने किस तरह सताया है उनको जिनकी एकमात्र अभीपसा थी कि तुम्हारे जीवन का अंधकार टूट जाए जो तुम्हारे लिए जी रहे थे क्योंकि जिनका अपने जीवन का कार्य तो पूरा हो चुका था जो तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए शरीर में आबद्ध थे उनका फूल तो खिल चुका था अब उन्हें यहां एक क्षण भी और होने की कोई जरूरत न थी जो तुम्हारे लिए बोल रहे थे क्योंकि उनके भीतर तो मौन अवतरित हो गया था उन्होंने तो शून्य का संगीत सुन लिया था अब शब्दों से क्या लेना था जो तुम्हारे लिए हर तरह की तकलीफ उठा रहे थे तुमने उन्हें खूब पुरस्कार दिया तुमने उनकी मोहब्बत का खूब सिला दिया मुठ्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बाद दफ जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे क्या सिला देते हैं हम जिंदगी भर की मोहब्बत और किसी के मुंह से यह भी ना निकला कि इन पर खाक ना डालो और किसी के मुंह से यह भी ना निकला मेरे दफन के वक्त इन पे खाक ना डालो इन्होंने आज ही बदले हैं कपड़े आज ही हैं ये नहाए हुए आखिरी विदा हम देते हैं मुट्ठियों में खाक लेकर कब्र पर डाल देते जिंदगी भर का सिला देने लगे क्या सिला दिया खूब सिला दिया लेकिन कम से कम मर जाता है कोई तब तुम ये पुरस्कार देते हो मगर तुम जीसस और सुकरात और मंसूर के लिए इतना भी न ठहर सके आज नहीं कल मर ही जाएंगे तुम इतने आतुर हो उठे कि तुमने उन्हें खुद ही मार डाला जरूर उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया होगा यह था उनका जघन्य अपराध कि तुम अपने अंधेरे में मशगूल हो तुमने अपने अंधेरे को ही जिंदगी का पर्याय समझ लिया और वे तुम्हारा अंधेरा तोड़ने लगे और वे तुम्हारे भीतर का दिया जलाने लगे वे तुम्हारे खिड़की द्वार दरवाजे खोलने लगे वे कहने लगे उग आया है सूरज उठो कि पक्षियों ने गीत गाए कि फूल खिल गए हैं बाहर आओ लेकिन तुम भीतर अपनी अंधेरी गुफाओं में रहने के इतने आदि हो गए हो जन्मों जन्मों से कि बाहर आने में तुम डरते हो घबराते हो भयभीत होते हो ऐसे अंधियारा मिटेगा नहीं पलटू अंधियारी मिट्टी मिट सकती पलटू की मिट्टी तुम्हारी मिट सकती मेरी मिट्टी तुम्हारी मिट सकती किसी एक मनुष्य की भी मिट्टी तो सभी मनुष्यों की मिट सकती क्योंकि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा के संबंध में समान अधिकारी जरा भी भेद नहीं इसलिए भूल जाओ इस धारणा को कि कोई अवतार होते कोई तीर्थंकर होते कि कोई ईश्वर पुत्र होते हैं कि कोई पैगंबर होते यह तुम्हारी चालबाजी है बचने का ढंग है यह भी कह दिया कि कृष्ण तो अवतार कि बुद्ध तो अवतार कि महावीर तो तीर्थंकर कि जीसस ईश्वर पुत्र कि मोहम्मद तो पैगंबर हम साधारण जन इनके जीवन में हो गया होगा उजियाला क्योंकि ये विशिष्ट थे ये परमात्मा के घर से अलग ही ढंग से बन के आए थे हम तो साधारण जन जो इनके जीवन में हुआ हमारे जीवन में कैसे हो सकता है इस बात को सीधा न सीधा कहके तुमने बड़ी तरकीब से कहा है कि यह हैं अवतारी पुरुष ये हैं तीर्थंकर यह हैं पैगंबर, ये ईश्वर पुत्र और हम साधारण लोग हम तो पूजा ही करेंगे तो बीज लाख पूजा करता रहे फूलों की फूल नहीं हो जाएगा आरती उतारता रहे फूलों की जय जगदीश हरे गाता रहे तो भी फूल नहीं हो जाएगा फूल होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा और बुझा दिया जले हुए दियो की कितनी ही आरती उतारे जलेगा नहीं जले हुए दिए के करीब आना होगा इतने करीब आना होगा कि ज्योति एक दिए से दूसरी दिए में छलांग लगा जाए इस करीब होने का नाम ही सत्संग है सत्संग का अर्थ है हटा दो बीच की बाधाएं संदेह शक शुभ शिकायतें रख दो हटा के मन को एक तरफ ताकि कोई दीवार ना रहे मन दीवार है मौन सेतु बन जाता है सत्संग का अर्थ है जिसका दिया जला हो उसके पास चुप होकर बैठ रहो और चुप्पी में वह घट जाता है जो तुम शास्त्रों को रटते रहो रटते रहो जन्मों तक नहीं घटेगा पलटू अंधियारी मिट्टी बाती दीनी बार जल गया दिया अंध्यारा मिट गया है और कैसे ये अंधेरा मिटा कैसे ये दिया जला दीपक बारह नाम कहा इस शब्द को नाम को ठीक से समझ लेना इससे बड़ी भ्रांति हो सकती सूफियों ने परमात्मा को सौ नाम दिए लेकिन जब तुम उनकी फेरिस्त पढ़ोगे तो तुम चकित हो गिस्त में केवल निन्यानवे नाम है कहते हैं कि सो नाम दिए मगर जब फेरिस्त की गिनती करोगे तो हमेशा निन्यानवे पाओगे क्यों क्योंकि सौमा नाम असली नाम तो बोला नहीं जा सकता है वहां मौजूद मगर उसे पढ़ना हो तो पंक्तियों के बीच में पढ़ना होगा शब्दों के बीच में झांकना होगा कोरे कागज पर पढ़ना होगा लिखे कागज पर उसे नहीं पढ़ा जा सकता निन्यानवे नाम उन्होंने दिए वो काम चलाउे मतलब बिना नाम कैसे चले तो रहीम कहो रहमान कहो ये सब परमात्मा के गुण हैं करुणा दया प्रेम सत्य आनंद चैतन्य जो भी नाम देना चाहो ये उसके गुण हैं इससे एक पहलू जाहिर होता है मगर अनंत पहलू छिपे रह जाते अगर सारे परमात्मा को प्रकट करना हो तो वो सोमा नाम ही काम आता है वो तो केवल शून्य निराकार है कुछ कहा नहीं गया कुछ लिखा नहीं गया उसी को संतों ने नाम कहा है नाम दिया नहीं सिर्फ नाम कहा राम कहो तो ये नाम दे दिया अल्लाह कहो तो ये नाम दे दिया रहमान कहो तो ये नाम दे दिया उस सौमे को सिर्फ नाम कहा है कुछ नाम दिया नहीं सिर्फ इशारा किया है उस सौमे की तरफ सुनने की तरफ दीपक बारह नाम का इसे यूं पढ़ना सुनने का दिया जलाया शब्दातीत शास्त्रातीत अनिर्वचनी समाधि का दिया चला है नहा कुछ कहने को है न कुछ समझने को है न कुछ सुनने को है वहां गहन मौन है समग्र मौन है जरा भी चहल पहल नहीं जरा भी शोरगुल नहीं जेन फकीर उस अवस्था को कहते हैं एक हाथ से बजाई गई ताली दो हाथ से बजाओगे तो आवाज होगी एक हाथ से ताली बजती है मगर आवाज नहीं होती एक हाथ से बजाई ताली या जैसा कि इस देश की परंपरा कहती कि वहां अनाहत नाद सुना जाता है ये अनाहत शब्द ठीक वही कहता है जो एक हाथ की ताली अनाहत शब्द बना है आहत के विपरीत आहत का अर्थ होता है चोट जैसे कोई सितार के तार पर चोट करता है तो नाद पैदा होता है ये आहत नाद है जैसे कोई तबले को ठोंकता है या मृदंग को बजाता है तो चोट करता है दो चीजें टकराती हाथ मृदंग से टकराता है कि अंगुलियां सितार के तारों को छेड़ देती ये आहत नाद है यह द्वंद है इसमें दो है इसमें संघर्ष है अनाहत नाद का अर्थ है जहां दो नहीं जहां एक है जहां संघर्ष होने का उपाय ही नहीं जहां द्वंद की कोई संभावना नहीं जहां एक ही रह गया वहां कैसा शब्द कैसा शोरगुल झील पर तुमने लहरें देखी तो तुम सोचते होगे कि झील पर लहरें झील पर लहरें नहीं होती लहर तो हवाओं के कारण होती मगर हवाएं दिखाई नहीं पड़ती इसलिए तुम झील में सोच लेते हो तुम झील को जिम्मेवार ठहरा देते हो ये हवा चोट कर रही है झील पर इसलिए झील पर लहरें ये आहत नाद है अगर सारी हवाएं बंद हो जाएं या खो जाएं फिर झील पर अनाहत नाद होगा फिर कोई लहर ना उठेगी जरासी भी लहरना उठेगी झील फिर दर्पण हो जाएगी और उस दर्पण में सारा आकाश झलकेगा जो है वैसा ही झलकेगा जैसा है लहरों के कारण खंडित हो जाता है टूट फूट जाता है विकृत हो जाता है तुम्हारे भीतर शून्य जब पैदा हो जाए तो दिया जलता है रोशनी हो उठती सब अंधेरा द्वंद्व के कारण है जब तुम निर्द्वंद हो जाओ तो रोशनी पैदा हो जाती और फिर महल में उजियारा ही उजियारा है और ऐसा उजियारा जो शुरू तो होता है लेकिन समाप्त नहीं होता बुद्ध ने कहा है संसार का कोई प्रारंभ नहीं अंत है और निर्वाण का प्रारंभ है अंत नहीं अंधेरे का कोई प्रारंभ नहीं अंत है प्रकाश का प्रारंभ है कोई अंत नहीं एक बार जाना कि सदा के लिए तुम्हारा हुआ और उस प्रकाश की घड़ी में तुम झोपड़े के वासी नहीं रह जाते महल भया उछियार उस प्रकाश में तुम सम्राट हो जाते हो उस प्रकाश में तुम्हें दिखाई पड़ती है अपनी भगवत्ता उससे ऊपर तो कुछ और नहीं अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष हो उठता है अनलहक की डेर उठाती उससे बड़ी न कोई संपदा है न कोई साम्राज्य न कोई शक्ति है ये कैसे जले दिया सत्संग भूमिका है जैसे बीज को भूमि में डालना होता बिना भूमि में डाले ये अंकुरित नहीं होगा सत्संग भूमिका है भूमि है मगर अकेले भूमि में डाल देने से कुछ ना होगा थोड़ी जलधार भी पहुंचानी होगी थोड़ा रस भी देना होगा क्योंकि सुखा बीज गीला हो आर्द्र हो सत्संग काफी नहीं है श्रद्धा भी चाहिए श्रद्धा आर्द्र करती सत्संग तो तार्किक भी कर सकता है मगर दिखाई ही पड़ता है कि सत्संग कर रहा है होता नहीं क्योंकि उसके पास हृदय कहां गीलापन कहा प्रेम की स्निग्धता कहा वो रूखा का रूखा रह जाता तर्क बड़ी रूखी चीज है तर्क ऐसे है जैसे रेत और रेत से जैसे कोई तेल निचोड़ना चाहे तब इसमें रेत का क्या कसूर है तेल तो निचोड़ेगा नहीं क्योंकि रेत में तेल है नहीं तर्क तो रेत की भांति है रेगिस्तान की भांति है तुम लाख निचोड़ते रहो कुछ भी ना निकलेगा श्रद्धा तुम्हें आर्द्र करती है गीला करती है जो बीज जन्मों जन्मों से सूखा है उसे गीला करना होगा इसलिए भूमिका हो सत्संग की श्रद्धा की जलधार हो और बीज को थोड़ा साहस भी चाहिए नहीं तो वो डर के मारे ही अपनी पुरानी खोल को पकड़े रहेगा लोग अपनी पुरानी खोलों को क्यों पकड़े हुए भय के कारण कि पता नहीं अज्ञात कैसा हो माना कि ज्ञात कुछ बहुत सुखपूर्ण नहीं है मगर कम से कम ज्ञात तो है परिचित तो है जाना माना तो है अनजान रास्ते पर चल पड़ना और इससे ज्यादा अनजान क्या बात होगी कि जिस बीज में कभी अंकुर नहीं हुआ है वो अचानक अंकुरित हो उठे और अंकुरित होने के लिए छाती चाहिए क्योंकि बीज को टूटना पड़ेगा तभी अंकुरित हो सकता है फूटेगा तो ही अंकुरित होगा और टूटने की हिम्मत मरने की हिम्मत है। इसलिए समर्पण चाहिए शिष्य को मरना होता है सदगुरु के साथ सदगुरु में पुराने शास्त्र कहते हैं आचार्यो मृत्यु वो जो गुरु है मृत्यु जैसा है है भी बात सच है गुरु के पास जो मरने को राजी नहीं जो फूटने को टूटने को राजी नहीं जो अपनी जरा जीर्ण परंपरा मान्यताएं अंधविश्वासों को तोड़ने को राजी नहीं जो कहता है मैं तो चिपटूंगा अपनी धारणाओं से कैसे छोड़ दू बड़ी पुरानी बाप दादों की दी हुई सदियों से चली इनको मैं नहीं छोड़ सकता मैं तो हिंदू ही रहूंगा मैं तो मुसलमान ही रहूंगा मैं तो जैन ही रहूंगा फिर बहुत कठिनाई वो टूटने को राजी नहीं वो अपनी खोल को जोर से पकड़े हुए उसके पास छाती नहीं साहस नहीं श्रद्धा हो साहस हो इतना साहस कि अतीत के प्रति मर सके तो ही भविष्य में अंकुरण होगा जो अतीत को पकड़ता है वो भविष्य को त्याग देता है और भविष्य ही है जो होने वाला है अतीत तो जा चुका है बह चुका अब वहां कुछ भी नहीं सांप जा चुका सिर्फ रेत पर सांप के सरकने के चिन्ह रह गए अतीत तो जा चुका है रेत पर चरण चिन्ह रह गए पूछते रहो चरण चिन्हों को जितना पूछना हो कुछ पाओगे नहीं हाथ कुछ लगेगा नहीं जाओ मंदिरों में जाओ मस्जिदों में जाओ गुरुद्वारों में कुछ पाओगे नहीं किसी जीवित बुद्ध के पास होना होगा किसी जीवित नानक को तलाशो गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा नानक किसी जीवित मोहम्मद के पास बैठो मस्जिदों में नहीं काबा में भी नहीं मिलेगा किसी जीवित जीसस के साथ उठो चलो ये पोपों और पादरियों का बड़ा जाल इसमें भटक जाओगे ऐसे जैसे कि कोई जंगलों में भटक जाता है और शब्दों के जंगल जंगलों से भी बड़े जंगल है इन में जो खो जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है जीवित सदगुरु के पास ही साहस की कसौटी है क्योंकि जो खुद मर चुके जो अब नहीं है वो तुम्हें क्या मिटाएंगे तुम्हें कैसे मिटाएंगे असंभव वो तो खुद तुम्हारे हाथ में पड़ गया। अब।, अब तुम जो चाहो उनके साथ करो जैसा व्यवहार करना चाहो करो कुछ कह सकते नहीं कुछ बोल सकते नहीं पत्थर की मूर्तियां रह गई या कागजों की मूर्तियां शास्त्र वे कागज की मूर्तियां हैं मगर सब प्रतिमाएं रह गई जीवित सदगुरु के पास ही साहस की कसौटी का लेकिन कायरों की ये दुनिया है कायरों से भरी हुई ये पृथ्वी इसलिए यहां मुर्दे पूजे जाते और जीवतों का अपमान किया जाता है उन्हीं जीवतों का जिनका तुम अपमान कर रहे हो जब वो मर जाएंगे तो तुम पूजोगे बड़े अचंभे से ये घटना घटती रही और अब भी घट रही जीसस जिंदा हो तो सूली और जीसस मर जाएं तो आदि पृथ्वी ईसाई हो जाती मुर्दा जीसस के साथ अर्चन नहीं जैसा चाहो वैसा तुम कर सकते हो जीसस अब तुम्हें रोक नहीं सकते जिंदा जीसस के साथ बहुत अर्चन, वे तुम्हारी तो मानेंगे नहीं जो तुम्हारी मान ले वो सदगुरु नहीं जो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करे वो सदगुरु नहीं सदगुरु तो अपनी स्वतंत्रता और अपनी स्वस्पूर्णा से जिएगा और तुम्हारी सारी धारणाओं को तोड़ देगा और तुम्हारी सारी मान्यताओं को बिखेर देगा यह उसे करना ही होगा बेरहमी से तो ही उसकी करुणा है अगर उसने तुम्हें सांत्वना दी तो वो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हें संक्रांति देगा क्रांति देगा सांत्वना नहीं वो तुम्हें आंख से गुजरने का बल देगा धक्का देगा कि गुजर जाओ आंख से क्योंकि डरो मत कचरा ही जलेगा सोना तो बच रहेगा और जिसको बचाना है वह सोना है और कचरा जल जाए ये अच्छा है ताकि तुम पहचान सको अपनी असलियत को अपने स्वभाव को सत्संग चाहिए भूमिका के लिए श्रद्धा चाहिए आर्द्रता के लिए साहस चाहिए ताकि बीज टूट सके बीज के टूटने का अर्थ है अहंकार का टूटना तुम बातें अच्छी अच्छी करते हो मगर छिपाते तुम तो अहंकार हो जब तुम कहते हो हिंदू धर्म ईसाई धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म तो तुम असल में ये नहीं कह रहे हो कि तुम्हें जैन धर्म से कुछ लेना देना है तुम्हें क्या पड़ी जैन धर्म से तुम्हारी जिंदगी में तो कोई सबूत नहीं महावीर ने कहा अपरिग्रह और जितना परिग्रह जैनों के पास होता उतना किसी के पास नहीं ये खूब मजा हुआ महावीर नग्न रहे और जितनी कपड़े की दुकानें जैनियों की उतनी किसी की नहीं जैनी अक्सर कपड़े की दुकान करते मेरे एक परिचित हैं परिजन हैं उनकी दु, दुकान का नाम है दिगंबर क्लाथ स्टोर मैंने उनसे कहा कि थोड़ी अकल भी तो लगाओ तुम्हें दिगंबर शब्द का मतलब मालूम दिगंबर यानी नग्न नंगों की कपड़ों की दुकान कपड़े किसके लिए या तो दिगंबर अलग करो और या कपड़े की दुकान की जगह कुछ और दुकान करो लेकिन जैनों का सारा धंधा कपड़े की दुकान का है और महावीर नग्न रहे और जैनों के पास जितना परिग्रह उतना किसी के पास नहीं और महावीर ने अपरिग्रह की बात कही और ये सारे लोगों के साथ यही घटना घटी इस्लाम का अर्थ होता है शांति का धर्म इस्लाम शब्द का ही अर्थ है शांति और जितनी अशांति इस्लाम से फैली किसी और से फैली जब देखो तब जिहाद की तैयारी चल रही तलवारों पर धार रखी जा रही मरने मारने के लिए आयोजन हो रहा है जीसस ने कहा है परमात्मा प्रेम है और ईसाइयों ने जितनी हत्याएं की किसने हत्या की कितने ने जिंदा लोगों को जला दिया जिंदा स्त्रियों को जलाया सारा इतिहास 2000 वर्ष का ईसाइयों के द्वारा की गई हत्याओं का इतिहास है और ईश्वर प्रेम है और प्रेम का यह परिणाम है चकित होकर तुम जरा देखो तो कि तुम्हारा इन धर्मों से कुछ प्रयोजन है कुछ लेना देना है हिंदू कहते हैं जगत माया और जितने जोर से हिंदू जगत से चिपटते हैं शायद ही दुनिया में कोई चिपटता हो जितने जोर से हिंदू पैसे को धन को प्रतिष्ठा को पकड़ते उतना दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ता ये मेरा रोज का अनुभव है यहां करीब करीब दुनिया के सारे देशों से लोग मौजूद हैं जितनी पकड़ हिंदुओं की है उतनी किसी की भी नहीं क्या मामला है ये? जगत को माया कहते हैं सब माया मगर पकड़ते हैं जगत को इतने जोर से कि छूटे नहीं छूटता कुछ भी नहीं छूटता धर्मों से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है फिर प्रयोजन क्या है प्रयोजन है अहंकार का हिंदू धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि हिंदू धर्म की आड़ में मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं हिंदू जैन धर्म महान है क्योंकि उसकी आड़ में मैं महान हूं सीधे सीधे यह भी साहस नहीं है कहने का कि मैं महान हूं पाखंड ऐसा गहरा हो गया है बेईमानी खून में हड्डी मांस मज्जा में समा गई सीधे ही कहो ना बात कि मैं महान हूं मगर तुम जानते हो कि ऐसा कहोगे तो लोग हंसेंगे अरे बड़े अहंकारी हो। तो फिर अहंकार को घूंघट में छिपना पड़ता है फिर अहंकार को परोक्ष रूपेण बोलना पड़ता है पेरिस के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रधान ने एक दिन अपनी कक्षा में कहा कि मुझसे महान व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं विद्यार्थी उसके चौंके। दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर विश्वविद्यालय में बड़ी दयनीय अवस्था में होता है क्योंकि तो कौन पढ़ने जाता दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र के विभाग करीब करीब खाली पड़ गए या तो लड़कियां पढ़ने जाती जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए ताकि अच्छे घर में शादी हो सके और या कुछ सिर्फ फिरे लोग पढ़ने जाते जिनको जिंदगी में भूखा मरने का शौक है नहीं तो कौन पढ़ने जाता है विज्ञान पढ़ते हैं लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं लोग दर्शन शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे मक्खियां मारनी विद्यार्थी चौंके एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि आप और ऐसा कहते और आप इतने बड़े तर्कशास्त्री और आप ऐसी भूल कर रहे हैं अपने को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कह रहे हैं किस आधार पर क्या प्रमाण उसने कहा प्रमाण उसने अपनी डेस्क से दुनिया का नक्शा निकाला बोर्ड पे टांगा अपनी छड़ी उठाई और कहा कि मैं तुमसे पूछता हूं कुछ प्रश्न उससे सिद्ध हो जाएगा मैं तुमसे पूछता हूं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है स्वभावदस्त भी फ्रांस के रहने वाले थे उन्होंने कहा फ्रांस श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं जैसा भारतीय होते तो वो कहते कि भारत तो पुण्य भूमि यहां तो देवता पैदा होने को तरसते पता नहीं देवता भी कैसे नालायक यहां किस लिए पैदा होने को तरसते होंगे यहां आदमी पैदा होने से पीड़ित हो रहा है देवता और किस लिए तरस रहे है? मगर बात शायद ठीक ही होगी नहीं तो इतनी भीड़ भी कैसे हो तैतीस करोड़ देवता हिंदुओं के ही पास है और किसी के पास तो नहीं मगर यहां तो मामला भी बढ़ गया देवता ही नहीं आ गए उनके नौकर चाकर भी सब आ गए सत्तर करोड़ तो संख्या हो गई देवता अपने मित्रों इत्यादि को भी ले आए हैं दिखता दानवों इत्यादियों को भी ले आए अकेले नहीं आए भीड़ के साथ आ गए अगर भारत होता तो कोई नहीं कहता कि फ्रांस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश है मगर फ्रांसीसी ही थे तो ये उनके अहंकार का हिस्सा है जैसा भारतीयों के अहंकार का हिस्सा जैसे चीनियों का दुनिया में सबके अपने अहंकार हैं, मगर वही बात भेद कुछ भी नहीं उन्होंने कहा फ्रांस निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ है उस प्रोफेसर ने कहा तो ठीक है अब फ्रांस बचा सारी दुनिया समाप्त करो फ्रांस में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ नगर कौन सा है तब जरा विद्यार्थियों के ये बात तो कुछ बिगड़ने लगी मगर करते भी क्या पेरिस के ही सब निवासी थे और पेरिस के निवासी तो मानते हैं दुनिया में पेरिस जैसा कोई नगर ही नहीं हो भी नहीं सकता तो उन्होंने कहा पेरिस तब प्रोफेशन ने कहा पेरिस में सर्व से ज्यादा पवित्र स्थल कौन सा है स्वभाव था विद्या मंदिर ही तो पवित्र होगा तो विश्वविद्यालय और तब उसने कहा विश्वविद्यालय में सबसे श्रेष्ठ विषय कौन सा निश्चित ही सभी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी उन्होंने कहा दर्शन शास्त्र उसने कहा मैं तुम्हें कुछ सिद्ध करूं कि हो गया सिद्ध मैं दर्शन शास्त्र का प्रधान इसलिए मैं कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं किसी को कोई ऐतराज अब क्या ऐतराज हो अब तो बात बड़े तर्क से सिद्ध हो गई मगर देखते हैं कितनी चालबाजी से मैं दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति हूं ये सिद्ध किया गया सीधे सीधे कहो को कोई राजी नहीं होगा तो हमें कान को उल्टे पकड़ना होता भारत महान है क्योंकि तुम भारतीय हो भारत महान राष्ट्र और फिर भारत में भी महाराष्ट्र का तो कहना ही क्या राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र सिर्फ एक ही है ये देश दुनिया में जहां राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र होते तुमने चीनी डब्बों की कहानियां सुनी होंगी कि डब्बे के भीतर डब्बा लेकिन यहां उससे भी गजब की बात यहां डब्बे के भीतर उससे बड़ा डब्बा इसको कहते जादू इसको कहते चमत्कार आध्यात्मिक चमत्कार राष्ट्र वगैरह में क्या रखा है महाराष्ट्र बंगाली से पूछू वो कहेगा कि सोनार बांग्ला सोने का बंगाल यह है पुण्य भूमि धन्य भूमि यही हुए रविन्द्र किसी से भी पूछ लो जिससे पूछोगे वो अपने दावे करेगा हालांकि सीधा नहीं कहेगा कि मैं महान हूं मगर तिरछी चाल चलेगा मेरा धर्म महान मेरा राष्ट्र महान मेरा वर्ण महान मेरा रंग महान मेरी जाति महान अगर पुरुष है तो पुरुष महान और धीरे धीरे अगर तुम खींचते ही जाओ बात को तो वहीं आ जाएगा जहां दर्शन शास्त्र का ये प्रोफेसर आ गया आखिर में अगर तुम उसको कुरेतते ही जाओ तो आज नहीं कल कल नहीं परसों से कहना ही पड़ेगा अब सच्ची बात कह देता हूं कि मैं महान इस मैं की महानता को अहंकार को सिद्ध करने के लिए तुम न मालूम किन किन बातों को पकड़े हुए हो यह सब छोड़नी होगी तो ही बीच टूटेगा साहस चाहिए ज्ञात को छोड़ने के लिए और अज्ञात में प्रवेश के लिए साहस चाहिए और ये हमारा विक्षिप्त मन ये हमारा पागल मन अतीत को ही पकड़ता है इसके पीछे कारण है क्योंकि मन अतीत से ही पोषण पाता है मन है ही अतीत का संग्रह मन के पास अज्ञात में प्रवेश का कोई उपाय नहीं यह ज्ञात में ही जीता है ये परिचित में ही जीता है और इसलिए मन ही बाधा है यही तुम्हारा दिया नहीं जलने देता जिस दिन तुम्हारा और किसी जले हुए दिए के बीच कोई फासला न रह जाएगा ये मन ना खड़ा रह जाएगा उस क्षण तुम्हारा दिया भी जल जाएगा तत्ण जल जाएगा मगर कुछ तुम्हें भी करना होगा तुम्हें पास सरकते आना होगा श्रद्धा ही पांच सर का शक्ति है और तुम्हें आर्द्र होना होगा तुम्हें प्रेमपूर्ण होना होगा और तुम्हें शून्य होना होगा मौन होना होगा मौन को मैं ध्यान कहता हूं जिसको पलटू ने नाम का कहा है उसको मैं ध्यान कहता हूं शब्द का ही भेद है जब तुम निर्विचार हो जाओ तो मन गया और जहां मन गया वहां ज्योति आई थी मगर यह पागल मन अतीत में भटकाता है सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओ ने कहा सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओ ने कहा हमें सताने दे गुलसन में बाहर आई है हमें सताने दे गुलसन में बाहर आई सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओ ने कहा जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला ये दिल बिल्कुल पागल है ये मन विक्षिप्त है विक्षिप्तता में और साधारण जिसको हम स्वस्थ मन का आदमी कहते जो अंतर होता है मात्रा का होता है गुण का नहीं होता तुम 99 डिग्री पर विक्षिप्त हो कोई 100 डिग्री पर उबल गया कोई 101 डिग्री पर तो पागल खाने में चला गया मगर जो भेद है वो बस मात्रा का है अब मात्रा का भेद भी कोई भेद जरा सी बात में मात्रा पूरी हो सकती जरा सा तराजू पे और वजन पड़ गया कि बात खत्म हो गई पत्नी मर जाए बेटा मर जाए घर में आग लग जाए दिवला निकल जाए अरे और तो और लाटरी मिल जाए मैंने सुना एक स्त्री घबराई हुई अपने पादरी के पास गई और उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई मेरे पति दफ्तर गए आते ही होंगे आप जल्दी कुछ करें उनके नाम से लॉटरी खुल गई पादरी ने कहा इसमें इतने घबराने की क्या जरूरत अरे उसने कहा सात लाख रुपए मेरे पति ने कभी सात सौ रुपये भी हाथ में लेके नहीं देखे सात लाख मैं जानती हूं वो पगला जाएंगी और मुझे डर है कि कहीं कोई हृदय का दौड़ना पड़ जाए इतना बड़ा सुख वो ना झेल सकेंगे ये उनकी सामर्थ्य के बाहर है आप जल्दी कुछ करें वो दफ्तर से आते ही होंगे अभी अभी चिट्ठी आई और मुझे खबर मिली कि सात लाख की लाठरी उनके नाम खुल गई पादरी ने कहा चल मैं तेरे घर आता हूं मैं निपट लूंगा कोई बात नहीं आने दे तेरे पति को धीरे धीरे बात को खोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता देखते चलेंगे कि कितना सह सकता उतना खोलेंगे पति आया पात्री ने कहा अरे भाई सुनते हो तुम्हारे नाम से लाटरी खुल गई पचास हजार रुपए मिले हैं तुम्हें वो आदमी ने सुना और उसने कहा अगर ये बात सच तो 25000 मैंने तुम्हारे चर्च को दान दी और पादरी वहीं गिर पड़ा और उसका हार्ट फेल हो गया 25000 ये तो सोचा भी ना था ये आदमी तो कम से कम लाटरी की टिकट खरीदा था तो सोचता भी होगा कि मिल सकते कभी तो मिलेंगे न मालूम कब से खरीद रहा होगा हर महीने खरीदता होगा टिकट जन्मों से खरीद रहा होगा तब तो कभी ये मौका आएगा मगर ये तो कुछ तैयार भी रहा होगा पादरी तो बिल्कुल ही तैयार नहीं था इसने तो सोचा भी नहीं था कि पच्चीस हजार एकदम से मिल जाएंगे वो तो वहीं गिर पड़ा वहीं देर हो गया इस मन को पागल होने में कितनी देर लगती है? ये पागल होने के करीब ही जरा सा धक्का बहाना ही खोज रहा है सर छुपा के मेरे दामन में खिजाओ ने कहा हमें सताने दे गुलशन में बाहर आई जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला जब बाहर आई तो जब उसे ढूंढने निकले तो निशा तक न मिला जब उसे ढूंढने निकले तो निशा तक न मिला दिल में मौजूद रहा आंख से ओझल निकला दिल में मौजूद रहा आंख से ओझल निकला जब उसे ढूंढने निकले तो निशा तक न मिला दिल में मौजूद रहा आंख से ओझल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला एक मुलाकात भी जो दिल को सदा याद रही एक मुलाकात भी जो दिल को सदा याद रही हम जिसे उम्र समझते थे वो एक पल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला वो जो अफसाना ए गम सुन के हंसा करते थे वो जो अफसाना ए गम सुन के हंसा करते थे इतना रोए हैं कि सब आंख का काजल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला हम तो तुम्हें ढूंढने निकले थे परेशान रहे हम तो तुम्हें ढूंढने निकले थे परेशान रहे शहर तो शहर है जंगल भी ना जंगल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहन गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला कौन अयुब परेशानी तारीखी में कौन अयुब परेशान नहीं तारीकी में चांद अपना चुके फिर भी दिल सीने में बेकल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला जब बाहर आई तो यह दिल सच में ही पागल है बहार तो रोज आती है वसंत तो तुम्हारे द्वार पर रोज दस्तक देता है परमात्मा तो रोज तुम्हें पुकारता है मगर तुम रेगिस्तानों की तरफ चल पड़ते हो जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला कुछ अजीब है आदमी जहां बाहर है वहां से तो भाग खड़ा होता है जहां वसंत का स्रोत है वहां से तो भाग खड़ा होता है फिर तड़फता है जैसे मछली तड़फे सागर से निकल के गिर पड़े रेत पर तट पर धूप में जले भुने तड़फे ऐसे हम हैं भीतर सागर है और हम बाहर भीतर सच्चिदानंद मौजूद है और हम बाहर भागे हुए हैं इस क्षण ही दिया जल सकता है लेकिन हम अतीत को इतने जोर से पकड़े हुए हैं कि वर्तमान को हम होने नहीं देते हम जीते जो बीत गया उसमें जिसकी धूल ही रह गई गुबार रह गई कारवां तो कब का निकल गया हम ऐसे पागल हैं कि कार तो चला रहे हैं यहां देखना चाहिए आगे मगर देखते हैं आईने में पीछे जहां से कार गुजर चुकी जहां सिर्फ धूल उड़ती रह गई दुर्घटना ना होगी तो क्या होगा और अंधेरा ना होगा तो क्या होगा और जिंदगी एक बोझ न बन जाएगी तो क्या होगा कैसे तुम्हारे पैरों में नृत्य आए और कैसे तुम्हारे जीवन में रोशनी हो मन को छोड़ो ध्यान को पकड़ो ध्यान यानी आमनी दशा ध्यान अर्थात मनातीत विचारातीत चैतन्य और दिया चला एक पल की देर नहीं होती लोग कहते हैं कि परमात्मा के जगत में देर है अंधेर नहीं मैं तुमसे कहता हूं ये बात गलत है ये कहावत गलत है न देर है न अंधेर है क्योंकि देर हो गई तो अंधेर हो गया और क्या अंधेर होगा अभी आग में हाथ डालो अभी जलता है कोई अगले जन्म में चलेगा अभी ध्यान करो अभी परमात्मा उपलब्ध होता है परमात्मा कोई वायदे थोड़ी करता क्या आऊंगा कल क्या आऊंगा परसों परमात्मा तो आया ही हुआ है तुम जरा आंख खोलो सूरज तो निकला ही हुआ है लेकिन तुम पर्दों में छिपे बैठी हो आंखें बंद कर रखी और रो रहे हो और इतना रो रहे हो कि सब आंख का काजल निकला अंधे हो गए हो रोते रोते जरा आंख खोलो जरा पुनर्विचार करो एक बार फिर से निरीक्षण करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है तो तुमने कोई बुनियादी भूल की है तुम वहां खोज रहे हो सुख जहां सुख नहीं और वहां टीठ किए हो जहां सुख है इसके पहले की कोई संसार में यात्रा करने निकले अपने भीतर तो खोज लेना चाहिए हा भीतर न मिले तो फिर संसार में यात्रा करो फिर कहीं और खोजो खोजना ही पड़ेगा मगर जिसने भी, भी भीतर झांका है उसने पाही लिया उसे खोजने कहीं जाना ना पड़ा दुनिया में अगर कोई सिद्धांत ऐसा है जो निरपवाद रूप से सत्य है तो वह यह सिद्धांत है कि जिसने भी भीतर खोजा उसने सदा पाया और जिसने बाहर खोजा उसने कभी नहीं पाया एक ऐसा उदाहरण नहीं कि बाहर खोजकर किसी ने आनंद पाया हो अमृत पाया हो और एक उदाहरण ऐसा नहीं कि किसी ने भीतर खोजा हो और ना पाया हो इससे बड़ा निरपवाद कोई नियम नहीं है एस धम्मो सनातनो यही सनातन धर्म है यही आधारभूत नियम है